आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं हम लोग पर्टिकुलर किसी एक ट्रेड के बारे में या किसी एक फील्ड के बारे में इस करियर ऑप्शन शो में बात करते हैं ताकि आप सभी विद्यार्थी मित्रों को अपना करियर फ्रेम करने में बहुत ही मददगार सिद्ध हो तो काफ़ी चीज़ें हम बताते रहते हैं और आप सभी के रिस्पांस भी आते हैं एसएमएस भी आते हैं उससे भी हमें अच्छा लगता है कि आपको ये कार्यक्रम जो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही काम का आपका होता है तो आइए आज के इस करियर ऑप्शन शो को सजाने के लिए हमारे साथ रमेश जी है जो एक फोटोग्राफर है और अपना ही स्टूडियो चलाते हैं बहुत समय से इनके पास बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस है फ़ोटोग्राफी का तो वो सारी चीज़ें आज करियर इन फ़ोटोग्राफी के बारे में हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले आप सभी की तरफ से रमेश जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते मेरा नाम रमेश रमेश भारद्वाज मैं फोटोग्राफी लाइन से उन्नीस सौ इक्यानवे से जुड़ा हुआ हूँ मैं पहले सर्विस करता था रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब है उसमें मैं तीन साल सर्विस किया मेरे को समझ में आया कि सर्विस से मेरा चलेगा नहीं इसलिए मैं फ़ोटोग्राफी को फोकस किया फ़ोटोग्राफी से मेरे को बहुत हेल्प मिला मैंने एक छोटी सी इंस्टीट्यूट थी कलकत्ता में वहाँ से मैंने प्राइमरी कोर्स किया बेसिक फोटोग्राफी के बारे में जाना डार्क रूम वर्क सीखा उसके बाद घर में प्रैक्टिस किया प्रैक्टिस करके मैं डायरेक्ट स्टूडियो खुला स्टूडियो से आज तक मैं स्टूडियो का वर्क करते आया हूं, शादी की फ़ोटोग्राफी वगैरह करते आया हूं, इवेंट्स की फ़ोटोग्राफी करते आया हूं, इससे मेरे को बहुत हेल्प मिला तो फ़ोटोग्राफी एक ऐसी लाइन है जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट मैक्सिम कुछ भी नहीं है समझ लीजिए एक कैमरा खरीदना पड़ता है और नॉलेज तो केवल कैमरा बढ़िया क्वालिटी का होने से आप बढ़िया फोटोग्राफ़र बन सकते हैं आप अगर बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ़र हैं अगर कैमरा आपका अच्छा नहीं है तो आप उसको बढ़िया फ़ोटो नहीं खींच सकते फ़ोटो तो आएगी लेकिन वो क्वालिटी नहीं आएगी जैसे हम लोग एनालॉग फोटोग्राफी करते थे पहले फिल्म में जो भी फ़ोटो खींचते थे वो फिल्म में होता था फिर उसका प्रिंट करते थे फिर हम लोग देख सकते थे उसमें इतनी सुविधा नहीं थी कि हम उसको फोटो खींचे देख सकें डायरेक्ट पहले वो फिल्म वाश होती थी डेवलप होने के बाद में हम लोग उसको देख सकते थे क्या उठा अभी तो इतनी सुविधा हो गई है कि हम कुछ भी फोटो क्लिक करते हैं तुरंत देख सकते हैं डिजिटल तो ये बहुत सुविधा हो गया अब पहले, पहले की तुलना में अभी फोटोग्राफी बहुत इजी हो गया है पहले फ़ोटोग्राफी खींचने के लिए सोचना पड़ता था अभी कुछ सोचना नहीं पड़ता है फिल्म खरीदनी पड़ती थी वॉश कराना पड़ता था डेवलप प्रिंट करवाना पड़ता था तब पता चलता था कैसी फोटी हुई अभी वो सबका खर्चा पूरा कम हो गया है कुछ ख़र्चा ही नहीं है एक चिप खरीदो छोटी सी बस उसमें हज़ारों फ़ोटो खींचते रहो तो इस तरह फ़ोटोग्राफी जैसे बहुत इजी हुई है वैसे ही जो पुराने फ़ोटोग्राफर थे पहले वो एनालॉग में खींचते थे डिजिटल का उनको पता ही नहीं था बहुत से स्टूडियो बंद हो गए जिनको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला डिजिटल का कुछ फ़ोटोग्राफर हैं पुराने स्टूडियो हैं वो किसी दूसरे डिजिटल जो काम जानते हैं उनको अपने पास रख लिए उससे अपना स्टूडियो चला रहे हैं लेकिन वो पुराने फोटोग्राफर को बहुत प्रॉब्लम हो गया एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास में एक फ़ोटोग्राफर आता है हमेशा अपनी दुकान बंद करके मेरे से पास चिप लेके आता है मैं उसका फोटो को करेक्शन करके देता हूं फिर वो लैब में भेजता है तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति आई है फोटोग्राफी के क्षेत्र में तो मेरे हिसाब से ये बहुत बढ़िया प्रोफेशन है जैसे फ़ोटोग्राफी में पहले बिजनेस बहुत अच्छा होता था अभी सबके पॉकेट में कैमरा होता है एक अच्छा मोबाइल ले लिया 12 मेगा का मोबाइल हो गया आजकल तो 20, 20, 24, 24 मेगा का मोबाइल आ गया है उसमें इतने अच्छे फ़ोटो आते हैं कि हम पहले सोच ही नहीं सकते थे पहले छोटे वाले कैमरे में होता था कि माथा कट गया पाँव कट गया है किसी को कुछ दे रहा है तो लेने वाले का हाथ आ रहा है बॉडी आ रहा है माथा नहीं आ रहा है ऐसा था अभी वैसा कुछ भी नहीं है आप जो देखते हो एज इट इज़ वो प्रिंट आता है तो इस हिसाब से अभी जो नए युवा हैं उनके लिए अपने रोज़गार के लिए ये बहुत बढ़िया मौका मिल सकता है और विभिन्न क्षेत्र में भी इसका बहुत वैल्यू है बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो लोग भी अपनी मशीनरी की ये सब फ़ोटो करवाते हैं फैशन फोटोग्राफी होती है मॉडल फोटोग्राफी होती है प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी होती है ऐसे तो बहुत ब्रॉड मार्केट है इसका बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से फोटोग्राफी में जो चेंज आया है पहले एनालॉग फोटोग्राफी होती थी तो बहुत मेहनत लगती थी और फिर उसको पूरी तरह से जब फोटो आपके हाथ में है तब उसको देख पाते थे लेकिन आजकल जो चेंजेस आ गए टेक्नोलॉजी जो इंप्रूव हो गया है उसके साथ साथ जो है काफ़ी चीज़ें बहुत ही सहज हो गया बहुत ही सेकेंड में आप सब चीज़ें देख सकते हैं और एज़ इट इज़ प्रिंट भी कर सकते हैं तो ये एक प्लस पॉइंट है और जैसे कि आपने बताया कि पहले आप कंपनी में थे फिर स्टूडियो डाला कंपनी में से फिर आप स्टूडियो में क्यों आए क्या डिफरेंस था कि वो आपने कंपनी छोड़ी सर्विस क्यों छोड़ी सर्विस करने से आप जितनी भी काम करते हो आपको एक निश्चित अमाउंट पैसा मिलता है आप काम करो या नहीं करो तो मेरे को ये चीज़ अच्छा नहीं लगता था और दूसरी बात कि मैं मान लीजिए अगर मैं मेहनत करता हूँ तीस की मेरे को कंपनी जरूर दस हज़ार रुपये देगा बीस हज़ार तो वो अपने प्रॉफिट के लिए रखेगा तो अगर मैं अपना खुद का काम अगर कर सकता हूँ तो थर्टी थाउजेंड का अगर मैं सर्विस दूंगा तो मेरे को थर्टी थाउजेंड मिलेगा मेरे अंदर में ये एक पॉजिटिव भावना थी और मैं अपने लाइफ में सबसे मैं पॉजिटिव देखता हूँ नेगेटिव की तरफ मैं चिंता करना पसंद नहीं करता तो मेरे लिए बस यही मेन बात थी जो मैं फोटोग्राफी की तरफ आकर्षित हूँ बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप फोटोग्राफी की तरफ आकर्षित हुए और सर्विस छोड़ने का जो मुख्य कारण था वो यही था कि वहाँ पर आपको प्रॉफिट कम दिखाई दे रहा था और ख़ुद के बिज़नेस में आपको प्रॉफिट ज़्यादा दिखाई दे रहा था इसीलिए आप फिर जो है अपना खुद का स्टूडियो अपना बिज़नेस स्टार्टअप किया आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर करियर ऑप्शन और हमारे साथ फ़ोटोग्राफ़र रमेश जी हैं रमेश बारूद बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने अपना एक सुना भरतवाद रमेश भरतवाद जी हमारे साथ हैं और काफ़ी अच्छा जो फोटोग्राफी में उन्होंने जो काम किया है उसके बारे में बता रहे हैं अभी मैं एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि हमारे फ़ोटोग्राफी के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूशन में जैसे कि कोर्सेस आपने कहा आप भी बेसिक कोर्स करके स्टूडियो स्टार्ट किया था तो बेसिक कोर्स के साथ साथ और कौन कौन से कोर्सेस है अभी वर्तमान में उसके बारे में बताइए ज़्यादा तो मैंने नहीं जानता लेकिन मैं जब कोर्स किया था उस टाइम बहुत सारे छोटे छोटे इंस्टीट्यूट थे जैसे राधा क्रिएटिव यूनिट बोल के था वहाँ से जब मैं थोड़ा सा छः महीने का कोर्स किया था उसके बाद अब मेरे को उतना ध्यान नहीं है लेकिन कोलकाता में आ, बहुत सारे हैं सत्यजीत राय फिल्म इंस्टीट्यूट है जिससे जिसमें आप सिनेमाटोग्राफी का कोर्स भी कर सकते हैं वैसे पूना में है लॉ कॉलेज रोड में फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसमें आप अपना करियर के लिए आप uh, सीख सकते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आजकल जो है बहुत सारे कोर्सेस आए हुए हैं और इसमें आप सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं डिप्लोमा भी कर सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं और जैसे कि फ़ोटोग्राफ़ी के साथ साथ हम लोग जैसे एडिटिंग की बात अगर करते हैं तो आजकल जो टेक्नोलॉजी इसमें कंप्यूटर या फिर जो भी चीज़ें आपको चाहिए उसके बारे में जैसे कि सॉफ्टवेयर वगैरह की जरूरत होती है उसका कैसे आप उपयोग करते हैं उसके बारे में बताइए फोटोग्राफी के साथ साथ मैं वीडियोग्राफी भी करता था तो मैं कंप्यूटर में अभी बहुत आसान हो गया है एडोप प्रीमियर में आ, एडिटिंग करता हूँ और फोटोशॉप मैं फोटो एडिटिंग करता हूँ करेक्शन करता हूं, उसको प्रिंट के लिए भेजता हूँ बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि फ़ोटो एडिटिंग के साथ साथ वीडियो एडिटिंग भी आप करते हैं और दोनों चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि एक बार फोटोग्राफी आपकी अच्छी हो जाती है तो फिर वीडियो भी आपको बनानी ही पड़ती क्योंकि फिर कस्टमर जो है उस तरह के आते हैं तो उस तरह की आप डीलिंग करते हैं और वीडियो आप जो है कंप्यूटर के सपोर्ट से वह सारी चीज़ें आप करते हैं तो वीडियोग्राफी करने के लिए किन किन बातों की जरूरत करना ध्यान रखना पड़ता है वीडियोग्राफी के लिए सबसे बड़ी बात है कि कैमरा हैंडल करने का काम फोटोग्राफी होता है टोटली फ्रेमिंग के ऊपर डिपेंड करता है आपकी फ्रोम फ्रेमिंग अगर सही है तो आपकी फोटो 70 परसेंट ओके बाकी दूसरी बात है लाइटिंग की लाइट का सेंस होना चाहिए एक ही लाइट को आप अलग अलग शेड में आप देख सकते हैं जैसे ये ऐसे लाइट है तो अगर थोड़ा सा ऐसे कर देंगे लाइट का शेड थोड़ा सा कम हो गया तो उसका पक्चर शटर स्पीड वह सब चेंज करना पड़ता है और वीडियोग्राफी में आप जो देखते हो वही शूट होगा आप कैमरा पैनिंग करते जाओ वो सी आती जाएगी जूम करो जूम आउट करो जूम इन करो टिल टप करो टिल डाउन करो ये सब बातों को देखना पड़ता है शिकिंग नहीं हो कैमरा बेसी स्मूथ होना चाहिए ये सब छोटी छोटी बातें हैं और उसको बहुत ध्यान में रखना पड़ता है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया रमेश भरतवाज जी हमारे साथ हैं और करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग बात कर रहे हैं फोटोग्राफी के बारे में और फोटोग्राफी के साथ साथ जो है जब भी आपको ऑर्डर वैसे कस्टमर के हिसाब से आपको जो है आगे बढ़ना पड़ता है तो वीडियो एडिटिंग भी आप सीखी जाते हैं और उसमें जो चीज़ें देखने वाली हैं वो लाइट का है और कैमरा के अच्छी तरह से आपको हैंडल करना आना चाहिए कैमरे को पकड़ना उसको चलाना और उसके साथ साथ आपको जो है जिन चीज़ों को कैप्चर करना है वो इम्पोर्टेंट रहता है तो उसके साथ साथ आप वीडियोग्राफी करते हैं और चलिए और भी बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे रमेश भरद्वाजी से इसी विषय पर लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो Hey, how much?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 जग के जो स्वामी हो इतनी तो अरज सुनो है पथ में अंधियारे दे दो वरदान में पुजियारे ओ बालन हारे निरकुल और न्यारे bin de khalda kono आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन मधुबन 90.4 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार आप सुन रहे हैं ब्रह्म करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है फोटोग्राफी के बारे में हम बात कर रहे हैं आज कि किस तरह से हम अपना करियर फोटोग्राफी में बना सकते हैं और इसमें बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन टेंथ और ट्वेल्थ तक आप काफ़ी आपके पास जो है उतनी काफ़ी है लेकिन इसके बाद जो है आपको जैसे जैसे आप बिज़नेस में आगे बढ़ते हैं या फिर फोटोग्राफी आप खींचना शुरू करते हैं बनाना शुरू करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों को सीखना होता है और समझना होता है आगे बढ़ना होता है तो अभी रमेश जी मैं ये जानना चाहूँगा कि फोटोग्राफी में हमारे पास कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ है, है किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं कितना पैसा कमा सकते हैं फोटोग्राफी के साथ साथ आजकल बहुत सारे गिफ्ट आइटम्स आ गए हैं जैसे कॉफ़ी मग होता है की रिंग होता है मोबाइल कवर होता है इन सब के ऊपर भी आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हो इसकी टेक्नोलॉजीज़ हैं इसकी मशीनरीज हैं ज़्यादा दाम नहीं है ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं है इसकी आप बहुत सस्ते में मैक्सिमम आप 20, 25, तीस हजार रुपया अगर इन्वेस्ट करते हो तो यह सब आप काम कर सकते हो आपसे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी ये सब अगर आप इवेंट का काम लेते हो तो एक शादी में आप कम से कम तो 10-12000 कमा सकते हो एक शादी में और जितना अच्छा आप काम दे सकते हो तो आप 50000-60000 रुपया का भी काम कर सकते हो दो दो लाख रुपया का भी काम कर सकते हो बहुत तरह के इसमें आइटम्स होते हैं बहुत तरह की चीज़ें होती हैं दिखाने के लिए तो एट्रैक्टिव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे झरना टाइप का एक इफ़ेक्ट आता है, है शादी में लाइव इफेक्ट बोलते हैं उसको ये सब अगर आप कर सकते हैं तो आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा है और आजकल तो एक ड्रोन कैमरा आया है जिसमें आप एक जगह खड़े होके उस कैमरा को ऑपरेट कर सकते हैं वो हेलीकॉप्टर की तरह ऊपर से घूम घूम के सारी फ़ोटो ले सकता है ये एक बढ़िया अच्छी चीज़ आई है फोटोग्राफी मार्केट पर मोबाइल से वो मोबाइल से वो मोबाइल से नहीं होता है वो रिमोट से अटैचमेंट होता है उसका और रिमोट में उसका स्क्रीन होता है आप उस स्क्रीन में देख के पूरा फोटोग्राफी कर सकते हो एक जगह बैठ के चलिए ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम लोग अपना फ़ोटोग्राफी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं और अपनी विशेषता के ऊपर है अपनी कला कितनी अच्छी तरह से आप प्रजेंट करते हो दिखाते हो या जितना लोगों के साथ आपका कनेक्शन है उसके ऊपर बनता है और जैसे कि एल्बम्स की भी बात होती है जैसे कि हम लोग फोटोग्राफी के साथ साथ एल्बम्स जुड़ा हुआ है इसमें एल्बम्स की जो वेराइटीज़ है उसके बारे में बताएँ पहले क्या था कि नॉर्मल प्रिंट निकाल के फोर सिक्स का या फाइव सेवन का या पोस्टकार्ड साइज का प्रिंट निकाल के हम लोग स्लीप इन एल्बम में डाल के दे देते दे थे, थे पार्टी को अभी क्या है कि फोटोग्राफी क्षेत्र में बहुत क्रांति आ गई है तरह तरह के डिजाइन्स आ गए हैं आजकल डिजिटल एल्बम आ गए हैं उस डिजिटल एल्बम में आप केवल सॉफ्ट कॉपी दे दो और वो कंपनी वाले उसको एल्बम बना के आपको एट्रेक्टिव एल्बम बना के देते हैं जो बहुत ही अच्छा लुक होता है जिसका बहुत तरह की चीज़ आती है इसमें आप अपने कंप्यूटर में भी एडिट करके उसका एल्बम की कॉपी पेज को रेडी करके आप दे सकते हो कंपनी वाले उसका प्रिंट करके बाइंडिंग करके उसको दे सकते हैं बहुत तरह तरह के बैकग्राउंड्स आते हैं और कवर डिज़ाइन भी बहुत तरह के आते हैं बहुत अट्रेक्टिव होता है वो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से फोटोग्राफी में अलग अलग जो चीज़ें आई है उसके आधार से जो है आपका इनकम सोर्स बढ़ता है और आप आगे बढ़ सकते हैं और इसके साथ ही मैं एक और बात पूछना चाहूँगा इसमें जो हमारे एक फोटोग्राफर के पास कौन से स्किल्स होने चाहिए उसको अच्छा अपना करियर बनाने के लिए किसी भी काम करने के लिए इंटेलिजेंसी तो बहुत ज़रूरी है धैर्यता बहुत ज़रूरी है नॉलेज भी ज़रूरी है अगर नॉलेज नहीं होगा तो इंटेलिजेंसी नहीं होगी तो पढ़ाई के हिसाब से तो कम से कम टेन क्लास तो पढ़ना चाहिए नहीं तो फिर इलिटरेट कहलाओगे इतना तो पढ़ाई होना चाहिए उसके बाद ट्वेल्थ भी वो करना चाहिए आजकल तो इंजीनियर भी इंजीनियरिंग करके भी नौकरी छोड़ के फोटोग्राफी में आ जाते हैं क्योंकि इसमें उस हिसाब से वो लोग कमाई कर सकते हैं दो दो लाख रुपया एक, एक एक इवेंट कर लेते हैं इस क्षेत्र में बहुत कमाई है अच्छी कमाई है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम अपने आप को जितना अच्छी तरह से हम अपने स्किल डेवलप कर लेते हैं लोगों के साथ हमारा मेल मिलाप जितना अच्छा होता है और हम अपना काम को कितना अच्छी तरह से डिज़ाइन करके लोगों के बीच में रखते हैं और कितना अच्छा हम बना के देते हैं उतना ही हम कमाते हैं तो इसमें पैसा और नाम भी है और अच्छे फ़ोटोग्राफ़र आप बन जाते हैं अच्छा एक एल्बम बन जाता है आपका तो फिर लोग आपको ही पूछते हैं कि भाई उसी से करवाना है और किसी से नहीं तो फ़ोन भी आपके आने शुरू हो जाते हैं तो एक अच्छा करियर है जिसमें हम लोग नाम और पैसा दोनों कमा सकते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताए और मैं चाहूँगा कि आप इस फील्ड में कैसे आएँ फोटोग्राफ़ी फ़ील्ड में आप कैसे आएँ मैं पहले जैसे ही पास किया बी पास किया वैसे ही मेरी शादी हो गई बड़ा आश्चर्य हुआ मेरे को कि अभी तो खेल कूद के हम लोग बड़े हुए पढ़ाई की शादी हो गई अब मेरे को कैसा अजीब सा महसूस होने लग गया था कि जिंदगी का मकसद क्या केवल यही है फिर मैं सर्विस करने लग गया था ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे मेरे को साढ़े सात सौ रुपया महीना मिलते थे मैं सोचा कि ये तो बहुत है मेरे को तो बेसी पैसे की जरूरत नहीं थी शादी होने के बाद में फिर देखता हूँ खर्चा ही नहीं निकलता है तो बहुत कहाँ से हो गए तो फिर मैं सोचा कि कुछ करना चाहिए इनकम बढ़ाने के लिए तो सर्विस में तो इनकम बढ़ेगी नहीं तो बहुत हाथ पर मारा क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए तो मेरे भाई ने मेरे को सजेशन दिया कि तुम फोटोग्राफी क्यों नहीं सीखते हो मैंने फिर मेरे को ध्यान में आया अरे फोटोग्राफी तो बहुत अच्छी चीज़ है इन्वेस्टमेंट भी नहीं है एक कैमरा ख़रीद लो शूटिंग करते रहो बहुत अच्छा है फिर वो मैं एक कैमरा ख़रीदा कैमरा ख़रीद के शूटिंग शुरू कर दिया मेरी अच्छी इनकम होने लग गई स्टूडियो कर लिया बस चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप फोटो फोटोग्राफी के लाइन में आए तो वो आपने अपना इनकम सोर्स जनरेट करने के लिए आपको जो है आपके भाई साहब ने बताया वैसे आपने किया तो इस क्षेत्र में आप अभी कितने समय से हैं और कौन सी जगह पे आप ये काम करते हैं जी मैं से हूं, 1991 से हूँ नाइनटीन से और मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ हावड़ा से सत्रह किलोमीटर अंदर में पड़ता है एक रिश्ता बोल के एक टाउन है जहाँ विलिंगटन जूट मिल पूरे भारतवर्ष की मैं कूँ तो एशिया की सबसे पहली जूट मिल है वो उसके सामने में मेरा स्टूडियो है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आपका स्टूडियो कहाँ पर है और आपका कितने समय से काम कर रहे हैं 1991 से आपने ये कारोबार शुरू किया और अभी एक अच्छी पहचान बन गई होगी आपके फोटोग्राफर के रूप में मुझे लगता है कि हमारे दोस्त दो विद्यार्थी मित्र इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं और जहाँ तक आपको मुझे लगता है कि आपको मोटा मोटा तौर पे फोटोग्राफी के बारे में और कितना इनकम हम कर सकते हैं उसके बारे में आपको पता चल गया है तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि रमेश जी से यही पूछूँगा कि आप आपके अपने लाइफस्टाइल के बारे में बताइए कि आप कैसे आपका दिनचर्या आपका जीवन कैसे आप यापन करते हैं सही बात मांगें तो मेरी लाइफ बहुत सिंपल है पहले मैं सुबह सात बजे उठता था अभी मैं ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन करने के बाद में सुबह तीन बजे उठना शुरू कर दिया हूँ मेरी लाइफ स्टिल बिल्कुल चेंज हो गई है मेडिटेशन करके मेरे को बहुत शक्तियाँ मिली है पावर मिला है मैं धन्यवाद करता हूँ ब्रह्मा कुमारीज का मैं बीके बन सका और मुझे बहुत तरह की शक्तियों की अनुभूति होने लग गई मैं पहले बहुत गुस्सा करता था परिवार में बदनाम था गुस्सा के अभी क्या है मैं बहुत शांत हो गया हूँ गुस्सा तो आता ही नहीं अब और किसी को भी देखता हूँ प्रेम से बात करता हूँ कोई गुस्सा करने का कोशिश करता है तो भी मेरे को गुस्सा नहीं आता है हल्का सा अंदर में अभी भी इफेक्ट है थोड़ा सा लेकिन उसको मत दिखाता नहीं अभी ये कंट्रोल करने का पावर आ गया है मेरे में चलिए रमेश जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और हमारे विद्यार्थी मित्रों को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा कि करियर के बारे में फ़ोटोग्राफी में करियर कैसे बना सकते हैं उसके बारे में आपने जानकारी दिया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर आपके साथ होंगे और मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत पसंद आएगा आज का कार्यक्रम और मैं चाहूंगा कि आपको अगर किसी भी तरह का करियर के बारे में जानकारी चाहिए तो अवश्य आप अपने नाम के साथ में हमें एसएमएस कर सकते हैं चौरानबे चौदह नंबर पर और अपने जो भी करियर से रिलेटेड जो भी बातें हैं आप हमारे से शेयर कर सकते हैं पूछ सकते हैं और हम अगले एपिसोड में उन बातों को जरूर आपके साथ शेयर करेंगे इसी एपिसोड में इसी शो में तो चलिए आप सदा खुश रहें मस्त रहें अपना करियर में बहुत अच्छा करें ब्राइट बनाए अपना फ्यूचर इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और रमेश भरतवाजी को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्कते रहो तो क्या तुझे ना सीख ले अभी सुनी पे मुश्किलें अभी घर कम नहीं धड़कन तेरी मदम नहीं seekh le abhi sunn me